टॉक कृष्ण स्मृति नंबर नाइन रहस्य क्या है राजबिहारी होते हुए भी कृष्ण ब्रह्मचारी कर इसका मर्म क्या है आज के आधुनिक समाज में रासलीला का क्या महत्व होगा रास को समझने के लिए पहली जरूरत तो ये समझना है कि सारा जीवन ही रास है जैसा मैंने कहा सारा जीवन विरोधी शक्तियों का सम्मिलन है। और जीवन का सारा सुख विरोधी के मिलन में छिपा है जीवन का सारा आनंद और रहस्य विरोधी के मिलन में छिपा है तो पहले तो रास का जो मेटाफिजिकल जो जागतिक अर्थ है वो समझ लेना उचित है फिर कृष्ण के जीवन में उसकी अनुच्छाया है वो समझनी चाहिए चारों तरफ आंखें उठाएं तो रास के अतिरिक्त और क्या हो रहा है आकाश में दौड़ते हुए बादल हों, सागर की तरफ दौड़ती हुई सरिताए हों, बीज फूलों की यात्रा कर रहे हों, या भंवरे गीत गाते हों, या पक्षी चहचहाते हों। मनुष्य प्रेम करता हो या ऋण और धन विद्युत आपस में आकर्षित होती हो या स्त्री और पुरुष की निरंतर लीला और प्रेम की कथा चलती हो इस पूरे फैले हुए विराट को अगर हम देखें तो रास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो रहा है रास बहुत काजमिक अर्थ रखता है उसके बड़े विराट जागतिक अर्थ पहला तो यही कि जगत के विनियोग में इसके निर्माण में इसके सृजन में जो मूल आधार है वो विरोधी शक्तियों के मिलन का आधार है एक मकान हम बनाते हैं। एक द्वार हम बनाते हैं तो द्वार में उल्टी ईटे लगा के आर्क बन जाता है एक दूसरे के खिलाफ ईंटें लगा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ लगी ईंटें पूरे भवन को संभाल लेती हैं। हम चाहें तो एक सी ईंटे लगा सकते हैं तब द्वार नहीं बनेगा और भवन तो उठेगा नहीं शक्ति जब दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है तो खेल शुरू हो जाता है शक्ति का दो हिस्सों में विभाजित हो जान नहीं जीवन के समस्त परतों पर समस्त पहलुओं पर खेल की शुरुआत है शक्ति एक हो जाती है खेल बंद हो जाता है शक्ति एक हो जाती है तो प्रलय हो जाती है शक्ति दो में बढ़ जाती है तो सृजन हो जाता है रास का जो अर्थ है वो सृष्टि की जो सृष्टि की जो धारा है उस धारा का ही गहरे से गहरा सूचक है जीवन दो विरोधियों के बीच खेल है ये विरोधी लड़ भी सकते हैं तब युद्ध हो जाता है ये दो विरोधी मिल भी सकते हैं तब प्रेम हो जाता है लेकिन लड़ना हो कि मिलना हो दो की अनिवार्यता है सृजन दो के बिना मुश्किल है कृष्ण के रास का क्या अर्थ होगा इस संदर्भ में इतना ही नहीं है काफी कि हम कृष्ण को गोपियों के साथ नाचते हुए देखते हैं यह हमारी बहुत स्थूल आंखें जो देख सकती हैं उतना ही दिखाई पड़ रहा है लेकिन कृष्ण का गोपियों के साथ नाचना साधारण नृत्य नहीं है कृष्ण का गोपियों के साथ नाचना उस विराट रास का छोटा सा नाटक है। उस विराट का एक आणुविक प्रतिबिंब है वो जो समस्त में चल रहा है नृत्य उसके एक बहुत छोटी सी झलक इस झलक के कारण ही यह संभव हो पाया कि उस रास का कोई कामुक अर्थ नहीं रहते उस रास का कोई सेक्सुअल मीनिंग नहीं है ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल मीनिंग के लिए कामुक अर्थ के लिए कोई निषेध है लेकिन बहुत पीछे छूट गई वो बात कृष्ण कृष्ण की तरह वहां नहीं नाचते कृष्ण वहां पुरुष तत्व की तरह ही नाचते हैं गोपिकाएं स्त्रियों की तरह वहां नहीं नाचती गहरे में वे प्रकृति ही हो जाती है प्रकृति और पुरुष का नृत्य है तो जिन लोगों ने उसे कामुक अर्थ में ही समझा है उन्होंने नहीं समझा वो नहीं समझ पाएंगे वहां अगर हम ठीक से समझें तो पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति का नृत्य चल रहा है वहां व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं इंडिविजुअल्स का कोई मतलब नहीं इसीलिए यह भी संभव हो पाया कि एक कृष्ण बहुत गोपियों के साथ नाच सका अन्यथा एक व्यक्ति बहुत स्त्रियों के साथ नहीं नाच सकता है एक व्यक्ति बहुत स्त्रियों के साथ एक साथ प्रेम का खेल नहीं खेल सकता है और प्रत्येक गोपी को ऐसा दिखाई पड़ सका कि कृष्ण उसके साथ भी नाच रहा है प्रत्येक गोपी को अपना कृष्ण मिल सका और कृष्ण जैसे हजार में बट गए हजार गोपियां हैं तो हजार कृष्ण हो गए निश्चित ही इसे हम व्यक्तिवाची मानेंगे तो कठिनाई में पड़ेंगे विराट प्रकृति और विराट पुरुष के सम्मिलन का वो नृत्य है नृत्य को ही क्यों चुना होगा इस अभिव्यक्ति के लिए जैसा मैंने सुबह कहा नृत्य निकटतम है अद्वैत के निकटतम अद्वैत के है नृत्य निकटतम है उत्सव के नृत्य निकटतम है रहस्य के इसे एक तरफ से और देखें मनुष्य की पहली भाषा नृत्य है क्योंकि मनुष्य की पहली भाषा गैस्चर आदमी जब नहीं बोला था तब भी हाथ पैर से बोला था आज भी गुंगा नहीं बोल सकता तो हाथ पैर से बोलता है गेस्चर से से मुद्रा से बोलता है भाषा तो बहुत बाद में विकसित होती है तितलियां भाषा नहीं जानती लेकिन रक्त जानती है पक्षी भाषा नहीं जानते लेकिन रक्त जानते हैं गेस्चर मुद्रा इशारा पहचानते हैं। इस सारी प्रकृति पहचानती है इसलिए रास के लिए नृत्य ही क्यों केंद्र में आ गया उसका भी कारण है गेस्चर की भाषा इशारे की भाषा गहनतम है गहरी से गहरी मनुष्य के चित्त के बहुत गहरे हिस्सों को स्पर्श करती है जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां नृत्य पहुंच जाता है जहां व्याकरण नहीं पहुंचती वहां घुंघरू की आवाज पहुंच जाती है जहां कुछ समझ में नहीं आता वहां भी नृत्य कुछ समझा पाता है इसलिए दुनिया के किसी कोने में नर्तक चला जाए समझा जा सकेगा आवश्यक नहीं है कि भाषा कोई उसे समझने के लिए जरूरी हो यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई सभ्यता और कोई संस्कृति की विशेष आवश्यकता हो उसे समझने के लिए नर्तक कहीं भी चला जाए समझा जा सकेगा मनुष्य के अचेतन में कलेक्टिव अनुकॉन्सियस में सामूहिक अचेतन में भी नृत्य की भाषा का ख्याल है ये जो नृत्य चल रहा है चांद के नीचे आकाश के नीचे इस नृत्य को साधारण नृत्य में नहीं कहता हूं इसीलिए कि ये किसी को किसी के मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा किसी को दिखाने के लिए नहीं हो रहा कहना चाहिए एक अर्थों में ओवर फ्लोइंग है इतना आनंद भीतर भरा है कि वो सब तरफ बह रहा है और इस आनंद के बहने के लिए अगर दोनों विरोधी शक्तियां एक साथ मौजूद हों तो सुविधा हो जाती है पुरुष बह नहीं पाता अगर स्त्री मौजूद ना हो कुंठित और बंद हो जाता है। सरिता नहीं बन पाता सरोवर बन जाता है स्त्री नहीं बह पाती अगर पुरुष उपलब्ध ना हो बंद उन दोनों की मौजूदगी तत्काल उनके भीतर जो छिपे हुए शक्तियां हैं उनका बहाव बन जाती वो जो हमने निरंतर स्त्री पुरुष का प्रेम समझा है उस प्रेम में भी वही बहाव है का बनाए तो वो बहाव बड़ा पारमार्थिक अर्थ ले लेता है स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण है वह आकर्षण एक दूसरे की निकटता में उनके भीतर छिपी हुई शक्तियों का बह जाना है इसलिए स्त्री के पास पुरुष अपने को हल्का अनुभव करता है स्त्री पुरुष के पास अपने को हल्का अनुभव करती अलग अलग होके वे टेंस और तनाव से भर जाते हैं वह हल्कापन क्या है उनके भीतर कुछ भरा है जो बह गया और वे हल्के हो गए पीछे वेटलेसनेस छूट जाती लेकिन हम स्त्री और पुरुष को बांधने की कोशिश में लगे रहते जैसे हम स्त्री और पुरुष को बांधते हैं नियम और व्यवस्था देते हैं वैसे ही बहाव छीन हो जाते वैसी बाहर रुक जाते हैं व्यवस्था से जीवन की गहरी गहरी लीला का कोई संबंध नहीं है कृष्ण का यह रास बिल्कुल ही अव्यवस्थित है कहना चाहिए बिल्कुल है।, है। नित्य का एक बहुत अद्भुत वचन है जिसमें उसने कहा है ओनली आउट ऑफ क्योज स्टार्स आर बॉर्न सिर्फ गहन अराजकता से सितारों का जन्म होता है जहा कोई व्यवस्था नहीं है वहां सिर्फ शक्तियों का खेल रह जाता है बहुत जल्दी कृष्ण मिट जाते हैं स्त्री और पुरुष की शक्ति का वो नृत्य गहन तृप्ति लाता है गहन आनंद लाता है और ओवरफ्लोइंग बन जाता है वह आनंद फिर बहने लगता है और फिर उस नृत्य से वो सारा आनंद चारों ओर जग जग कण कण तक व्याप्त हो जाता है कृष्ण जिस चांद के नीचे नाचे हैं, वो चांद तो आज भी है जिन वृक्षों के नीचे नाचे हैं, उन वृक्षों का होना आज भी है जिन पहाड़ों के पास नाचे हैं, वे पहाड़ भी आज है जिस धरती पे नाचे हैं वो धरती भी आज है कृष्ण से जो बहा होगा उस क्षण में वो सब इन छिपा है और ये सब उसे पी गया है अभी वैज्ञानिक बहुत नई बात करते हैं वे ये कहते हैं कि व्यक्ति तो विदा हो जाते हैं लेकिन उनसे छोड़ी गई तरंग सदा के लिए रह जाती है व्यक्ति तो विदा हो जाते हैं लेकिन उन्होंने जो जिया उसके संघात उसकी वेव्स, वो सब सबकी सब पूरे अस्तित्व में समा जाती हैं और लीन हो जाती है उस पृथ्वी पर जहां कृष्ण नाचे उस पृथ्वी पर आज भी कोई नाच है तो कृष्ण की प्रतिध्वनिया प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है सुना, तो जिस यमुना के तट ने उन्हें देखा और जाना और जिसने उनके स्पर्श को अनुभव किया उस यमुना के तट पर आज भी नृत्य हो तो व्यक्ति मिट जाता है और वो अव्यक्ति फिर घेर लेता है रास को स्त्री और पुरुष के बीच विभक्त जो विराट की शक्ति है उसके मिलन उसकी ओवरफ्लोइंग का प्रतीक मैं मानता हूं और इस भाषा में अगर हम ले सकें तो आज भी रास का उपयोग है और सदा रहेगा इधर मैंने निरंतर अनुभव किया है जो मैं आपसे कहूं ध्यान के लिए हम बैठते हैं कई बार मित्रों ने मुझे कहा कि स्त्रियों को अलग कर दें, पुरुषों को अलग कर दें। ये दोनों अलग रहेंगे तो सुविधा होगी उनकी सुविधा की दृष्टि नासमझी से भरी हुई है वे नहीं जानते हैं कि स्त्रियां अगर इकट्ठी कर दी जाएं एक और पुरुष एक और इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये बिल्कुल सजाती एक सी शक्तियां इकट्ठी हो जाती और इनके बीच जो बहाव की संभावना है वो कम हो जाती लेकिन उन्हें ख्याल में नहीं है तो मेरी तो समझ जी यही है कि अगर ध्यान हम कर रहे हैं तो स्त्रियों और पुरुष एकदम सम्मिलित तो और मिले जुले उन दोनों की समझ के बाहर कुछ घटनाएं घटेंगी जो उनकी समझ से उसका कोई संबंध भी नहीं है उन दोनों की मौजूदगी और अकारण मौजूदगी कोई आप अपनी पत्नी के पास नहीं खड़े हैं अकारण मौजूदगी आपके भीतर से कुछ बहने में प्रकट होने में निकल जाने में कैथारसिस में सहयोगी हो होगी स्त्री के भीतर से भी कुछ बह जाने में सहयोग मिलेगा मनुष्य जाति के चित्त का इतना बड़ा तनाव इतना बड़ा टेंशन स्त्री और पुरुष को दो जातियों में तोड़ देने से पैदा हुआ है स्कूल में कॉलेज में हम लड़के और लड़कियों को पढ़ा रहे हैं दो हिस्सों में बांट के बिठाया हुआ है जहां भी स्त्री और पुरुष है हम उनको बांट रहे हैं जबकि जगत की पूरी व्यवस्था विरोधी शक्तियों के निकट होने पर निर्भर है और जितनी निकटता सहज और सरल हो उतने ही परिणामकारी रास का मूल्य सदा ही रहेगा रास का मूल्य उसके भीतर छिपे हुए गहन तत्व में है वह तत्व इतना ही है कि स्त्री और पुरुष अपने अपने में अधूरे हैं आधे आधे निकट होके वे पूरे हो जाते हैं और अगर अनकंडीशनली निकट हों, तो बहुत अद्भुत अर्थों में पूरे हो जाते हैं अगर कंडीशंस के साथ शर्तों के साथ निकट हो तो शर्तें बाधाएं बन जाती हैं और उनकी पूर्णता पूरी नहीं हो पाती जब तक पुरुष है पृथ्वी पर जब तक स्त्री है पृथ्वी पर तब तक रास बहुत बहुत रूपों में जारी रहेगा यह हो सकता है कि वो उतनी महत्ता और उतनी गहनता और उतनी ऊंचाई को ना पा सके जो कृष्ण के साथ पाई जा सकी लेकिन अगर हम समझ सके तो वो पाई जा सकती है और सभी आदिम जातियों का उसको अनुभव है दिन भर काम करने के बाद आदिम जातियां रात इकट्ठी हो जाएंगी फिर स्त्री पुरुष पति पत्नी का सवाल न रहेगा स्त्री और पुरुष ही रह जाएंगे फिर वे नाचेंगे आधी रात रात बीतते बीतते और फिर सो जाएंगे वृक्षों के तले या अपने झोपड़ों में नास्ते नाचते थकेंगे और सो जाएंगे और इसलिए आदिवासी के मन में जैसी शांति है और आदिवासी के मन में जैसी प्रफुल्लता है और आदिवासी की दीनता में हीनता में भी जैसी गरिमा है वो सभ्य से सभ्य आदमी भी सारी सुविधा के बाद उपलब्ध नहीं कर पा रहा है कहीं कोई चूक हो रही कहीं कोई बहुत गहरे सत्य को नहीं समझा जा रहा है रामावतार में जैसे अहल्या का शल्या व्यक्तित्व राम का इंतजार करता था और शल्या में से अहल्या हुई इसी तरह कृष्णावतार में उब्जा के साथ भगवान कृष्ण चंद्र का जो समागम हुआ त्रिवकरा उसको बोलते हैं तो त्रिवक्रा के साथ भागवत में उल्लेख है कि कृष्ण का शारीरिक संयोग हुआ तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल तो होगी बायोलॉजिकल फिर उसकी कोई स्पिरिचुअल जो अर्थघटाते हैं वो ज्यादातर अति अर्थघटन है क्या है वो जरा प्रकाश जीवन में सभी कुछ सभी समय घटित नहीं होता है क्षण है जिनके लिए प्रतीक्षा करनी होती है समय है जिसकी राह देखनी होती है अवसर हैं जिनके लिए रुकना पड़ता है बहुत बहुत आयामों में इस बात को देखना जरूरी है पत्थर की तरह पड़ी हुई कोई स्त्री नहीं मैं कहता हूं कि पत्थर हो गई होगी पत्थर हो जाना कवि की कल्पना है लेकिन कोई स्त्री जो राम से ही खिल पाएगी और राम के स्पर्श से ही खिल पाएगी जब तक राम न मिले तब तक पत्थर ही रहती है ऐसा नहीं कि कोई शिला की तरह पड़ी थी वो तो कवि की व्यवस्था है सोचने के ढंग और कवि के मेटाफर लेकिन जो स्त्री राम के स्पर्श से ही खिल सकती हो और जीवंत हो सकती है और चेतना पा सकती है कोई किसी और का स्पर्श उसे जड़ ही छोड़ जाएगा कहानी का मर्म इतना ही है कि हर हरेक की अपनी प्रतीक्षा है हरेक की अपनी अवेटिंग है और क्षण आए बिना वो घटित नहीं होती है जो पत्थर की तरह पड़ी थी पत्थर ही हो गई थी और ये सोचने जैसा है जब तक किसी स्त्री को उसका प्रेमी ना मिल जाए तब तक वो पत्थर ही होती है। तब तक उसके भीतर सब शिलाखंड हो गया होता उसके पास हृदय पथरीला हो गया हो जब तक उसे उसका प्रेमी ना मिल जाए जब तक उसे उसके प्रेम का स्पर्श जब तक उसे उसे प्रेम तक उसे प्रेम प्रेम की की छाया हो, जब तक मिल जाए तब तक उसके भीतर कुछ पत्थर की तरह ही पड़ा रह जाता है वो अनंत काल तक पत्थर ही रहेगा इसे एक तरह से और समझ लेना चाहिए स्त्री जो है पेसिविटी है स्त्री जो है वो ग्राहक अस्तित्व है रिसेप्टिव एग्जिस्टेंस है एग्रेसिव नहीं है आक्रमक नहीं है ग्राहक स्त्री के के व्यक्तित्व में गर्व ही नहीं है उसका चित्त भी गर्व की भांति है इसलिए अंग्रेजी का शब्द वूमेन तो बहुत मजेदार है उसका मतलब है मैन विथ ए वूम स्त्री जो है वो गर्भ सहित एक पुरुष है. है हो सकती है स्त्री का समस्त अस्तित्व ग्राहक है रिसेप्टिव है आक्रामक नहीं है पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रमक है ग्राहक बिल्कुल नहीं है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है और स्त्री और पुरुष का सब कुछ कॉम्प्लीमेंटरी है जो पुरुष में नहीं है वो स्त्री में है जो स्त्री में नहीं है वो पुरुष में इसलिए वे दोनों मिलकर पूरे हो पाते स्त्री की जो ग्राहकता है वह प्रतीक्षा बन जाएगी और पुरुष का जो आक्रमण है वो खोज बनती है अहिल तो शिला की तरह प्रतीक्षा करेगी राम नहीं प्रतीक्षा करेंगे राम अनेक पथों पर खोजेंगे ये बड़े मजे की बात है कि शायद ही किसी स्त्री ने कभी प्रेम निवेदन किया हो प्रेम निवेदन लिया है किया नहीं शायद ही किसी स्त्री ने अपनी तरफ से प्रेम में इनिशिएटिव लिया हो ये बात करता अपनी तरफ से पहल की हो ऐसा नहीं है कि स्त्री पहल नहीं करना चाहती ऐसा भी नहीं है कि पहल उसके भीतर पैदा नहीं होती लेकिन उसकी पहल प्रतीक्षा ही बनती है उसकी पहल मार्ग ही देखती राय देखती और अनंत जन्मों तक देख सकती असल में जब भी स्त्री आक्रमण करती है तभी उसके भीतर से कुछ स्तृण खो जाता है और तभी वो कम आकर्षक हो जाती है उसकी अनंत प्रतीक्षा में ही उसका अर्थ और उसका व्यक्तित्व उसकी आत्मा है अनंत काल तक प्रतीक्षा चल सकती है लेकिन स्त्री आक्रमण नहीं कर सकती वो जाके किसी से कह नहीं सकती कि मैं तुम्हें तो प्रेम करती हूं वो जिसे प्रेम करती है उससे भी नहीं कह सकती वो यही प्रतीक्षा करेगी कि वो जो उसे प्रेम करता है कभी कहे और कहने पर भी उसका हां एकदम सीधा नहीं आ जाता उसका हां भी ना की शकल लेकर ही आता है उसका सारा गैस्र कहेगा उसका सारा व्यक्तित्व कहेगा हां लेकिन उसकी वाणी कहेगी ना क्योंकि अगर वो जल्दी हां कहे तो उसमें भी आक्रमण थोड़ा सा हो जाता है वो ना ही करती चली जाए पुरुष ही पहल करेगा कृष्ण के लिए भी कोई प्रतीक्षारत हो सकता है और कृष्ण के बिना शायद कोई स्त्री उस उस हर्ष को उस प्रफुल्लता को उस खिल जाने को उपलब्धि ना हो सके तो इस देश के नियमों में एक बहुत अद्भुत नियम था वो समझ लेने जैसा है वो नियम ये था कि स्त्री साधारणता साधारणता सामान्यता ना आक्रमण करती ना निवेदन करती ना प्रार्थना करती लेकिन यदि कभी स्त्री प्रार्थना करे तो पुरुष का इनकार अनैतिक है क्योंकि बहुत रेयर मामला है एक स्त्री तो निवेदन करती नहीं लेकिन यदि कभी स्त्री निवेदन करे तो पुरुष का इनकार अनैतिक और अगर पुरुष इनकार करे तो उसने अपने पुरुषत्व से इनकार कर लिया यह नियम इसलिए बनाया जा सका कि ऐसे सामान्य घटने वाला नियम नहीं है ऐसा होता नहीं लेकिन कभी ऐसे क्षण आते अर्जुन के जीवन में एक उल्लेख और एक और उल्लेख में आपको याद दिलाना चाहूं अर्जुन एक वर्ष के ब्रह्मचरी की साधना कर रहा है और एक सुंदर युवती ने उसे देखकर उस साधनारत अर्जुन को देखकर उससे निवेदन किया है कि मैं चाहूंगी कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे तुम्हारे जैसे पुत्र उपलब्ध हो यह भी बड़े मजे की बात है कि स्त्री अगर निवेदन भी करेगी तो भी प्रेसी और पत्नी बनने का न कर पाएगी मां बनने का कर पाएगी अर्जुन बहुत मुश्किल में पड़ गया है वो एक वर्ष का ब्रह्मचरी का काल व्यतीत कर रहा है ब्रह्मचरी तोड़ा नहीं जा सकता और नियम और नियम बड़ा अर्थपूर्ण है और बड़ा पुरुष गत है नियम की स्त्री निवेदन करे तो अस्वीकार करना अनैतिक है और अर्जुन अनैतिक भी ना होना चाहे पुरुष ऊर्जा से जब किसी ने किसी ग्राहक शक्ति ने निवेदन किया हो और अगर पुरुष ऊर्जा बहने से इंकार कर दे तो वो पुरुष ऊर्जा ना रही अर्जुन बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं तैयार हूं पर पक्का कहां है कि मेरे पुत्र मेरे जैसे होंगे इसलिए अच्छा हो कि तू मुझे ही पुत्र मान ले मैं तेरा पुत्र हुआ जाता आकांक्षा पूरी हो जाएगी मेरे जैसे पुत्र ही चाहिए ना मेरा पुत्र मेरे जैसा होगा ये पक्का कहां है इसलिए मैं तेरा पुत्र हुआ चाहता हूं ऐसी ठीक घटना बनट के जीवन में है एक फ्रेंच अभिनेत्री ने बनट को निवेदन किया सुंदरतम अभिनेत्री उसने बनटसा को लिखा एक पत्र और कहा कि मैं आपसे विवाह करूं चाहती हूं पश्चिम की स्त्री यद्यपि स्त्री होने से काफी दूर चली गई है लेकिन फिर भी वो निवेदन मां का ही कर सकी उसने भी निवेदन में यह कहा कि मैं चाहती हूं ऐसे बेटे हो हमारे जिनको मेरा सौंदर्य मिल जाए और तुम्हारी बुद्धि मिल जाए कहता हूं कि पश्चिम की स्त्री स्त्री होने से काफी दूर चली गई है फिर भी निवेदन मां का ही कर पाई स्त्री मां होने के निवेदन में कहीं भी हीन अनुभव नहीं करती क्योंकि स्त्री मां होने का जब निवेदन करती तब भी वो निवेदन नहीं है हीन होती नहीं मां होने में वो वो पुरुष से कहीं पीछे पड़ती नहीं नीचे कहीं उतरती नहीं मां होने में तो पुरुष का छोटा सा उपयोग भर है फिर तो वो पूरा खुद ही कर लेती लेकिन पत्नी होने में बात और है पुरुष का थोड़ा सा उपयोग नहीं और उसका फिर पूरा ही उपयोग है को भी वही मुसीबत है जो अर्जुन को ही होगी लेकिन अर्जुन पूरब की हवा में पला हुआ था इसलिए जो उत्तर दिया वो पूरब का था बनटसा ने जो उत्तर दिया वो पश्चिम का है इसलिए बनटसा के उत्तर की बेहूदगी बड़ी साफ है बनरसा ने उसे पत्र लिखा कि देवी इससे उल्टा भी हो सकता है जैसा आप कहती हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुद्धि मिल जाए हमारे बेटों को और मेरी शक्ल सूरत मिल जाए पूरब में कोई पुरुष ऐसा उत्तर नहीं दे सकता था तो स्त्री शक्ति का सीधा अपमान हो गया, स्त्री के द्वारा किए गए निवेदन का सीधा इंकार हो गया, और इंकार भी शिष्ट न रहा अशिष्ट हो गए कृष्ण के लिए कुब्जा की प्रतीक्षा है वो प्रतीक्षा जन्मों की कृष्ण इंकार नहीं कर सकते इंकार ही कृष्ण के जीवन में नहीं है और अगर कुब्जा चाहे कि शरीर के तल पर संभोग हो तो कृष्ण उसका भी इंकार नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण के मन में शरीर का भी कोई विरोध नहीं है शरीर भी है शरीर की अपनी जगह शरीर ही सब कुछ नहीं है यह बात दूसरी लेकिन शरीर भी है और शरीर की अपनी जगह है अपना रस है अपना आनंद है शरीर का अपना होना है कृष्ण के मन में उसकी भी कोई निषेध बात नहीं है कृष्ण ने एक साथ शरीर और आत्मा को पी गए हैं एक साथ पदार्थों परमात्मा को ले गए हैं इसलिए कृष्ण अगर इसके लिए भी इंकार करें कि शरीर के तल पर संभोग नहीं तो भी पुरुष शक्ति के द्वारा स्त्री शक्ति का अपमान ही होगा वे शरीर के तल पर भी संभोग करने को राजी उपजा की जो आकांक्षा है वो पूरा करने को राजी इस राजी होने में कोई उन्हें राजी होने की चेष्टा नहीं करनी पड़ रही इस राजी होने में कोई प्रयास नहीं है इस राजी होने में जो घटित हो रहा है उसकी सह स्वीकृति कठिन पड़ता है हमें कृष्ण का शरीर के तल पर संभोग हमें कठिन पड़ता है क्योंकि हम द्वैतवादी हम शरीर और आत्मा को अलग अलग मान के चलने वाले लोग मेरे देखे और ऐसा ही देखना कृष्ण का भी है शरीर और आत्मा दो नहीं है संभोग और योग दो नहीं है पदार्थ और परमात्मा दो नहीं है शरीर आत्मा का वो छोर है जो हमारी आंखों और हाथों के पकड़ में आ जाता है और आत्मा शरीर का वो छोड़ है जो हमारे हाथ आंख और बुद्धि की पकड़ के बाहर छूट जाता है शरीर दृश्य आत्मा है और आत्मा अदृश्य शरीर है और ये दोनों एक हैं और ये कहीं टूटते नहीं कहीं खंडित नहीं होते शरीर के तल पर जिसे हम संभोग कहते हैं आत्मा के तल पर वही योग है शरीर के तल पर जैसे हम संभोग कहते हैं आत्मा के तल पर वही समाधि है कृष्ण के मन में संभोग और समाधि में विरोध नहीं संभोग ही समाधि तक द्वार बन जाता है समाधि ही संभोग तक उतर के अपनी किरणें पहुंचाती है लेकिन कुब्जा की बात कुब्जा जाने, है कुब्जा के लिए क्या है इसे कृष्ण से कोई कृष्ण के लिए क्या है वो मैं कह रहा हूं जा की ऐसी भूमिका है ऐसा मुझे नहीं लगता उसके लिए संभोग समाधि बन सकता है ऐसा भी मुझे नहीं लगता लेकिन ये प्रयोजन के बाहर है कुब्जा ने जो मांगा है जितना उसका पात्र है कृष्ण उतने पात्र को भी भरने को राजीव वो नहीं कहते कि तेरे पास सागर जैसा पात्र चाहिए क्योंकि मेरे पास सागर जैसा देने को है कुब्जा कहती मेरे पास तो छोटा सा भिक्षा पात्र है। इसमें सिर्फ शरीर ही समाता है इसमें आत्मा वगैरह की मुझे कुछ खबर नहीं है तो कुब्जा के पात्र को वो इसलिए खाली ना लौटा देंगे कि सागर जैसा पात्र लेकर वो नहीं आई नहीं कृष्ण कहेंगे जितना पात्र है उतना ले जाओ इसलिए शरीर के तल पर भी कृष्ण का मिलन संभव हो सकता है आखों आज प्रातः है कुछ राम और कृष्ण की तुलना की कुछ मीरा और हनुमान की तुलना की हमारी परंपरा राम और कृष्ण मीरा और हनुमान दोनों को समकक्ष ही रखती है कोई उनमें इंफीरियर है या सुपीरियर है ऐसा भाव नहीं रखती यह हो सकता है कि हनुमान की निजता वही हो जो वो है राम की निजता वही हो जो वो है और हमने कुछ लोग ऐसे हूँ जिन्हें हनुमान और राम की निजता ही अनुकूल पड़े तो क्या ये परधर्म न होगा कि वो हनुमान और राम को कुछ इन्फीरियर मानकर और कृष्ण और मीरा का ही मार्ग अपनाना चाहिए मैंने जो कहा उसमें किसी को इनफीरियर नहीं कहा सिर्फ भिन्न भिन्न कहा हीन नहीं कहा अलग अलग कहा और जिसकी निजता हनुमान के करीब पड़ती है वो मेरे कहने से हनुमान को हीन न मान सकेगा अब मेरी निजता में तो हनुमान करीब नहीं पड़ते, सो मैं किसी और की निजता का ध्यान रख के झूठा वक्तव्य नहीं दे सकता मुझसे आपने पूछा है मैंने ही उत्तर दिया है मुझे अगर चुनना हो तो मेरा चुनने जैसी लगेगी मुझे अगर चुनना हो तो राम छोड़ देने से जैसे लगेंगे और कृष्ण चुनने जैसे लगेंगे और मुझे क्यों लगेंगे उसके कारण मैंने कहे ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण को चुनें और राम को छोड़ें समझ ले मेरी बात को उतना काफी है आपकी निजता आपको जहां ले जाए वहीं जाना है मेरी दृष्टि में राम का व्यक्तित्व मर्यादित है और मैं मानता हूं कि राम को मानने वाले लोग भी नहीं कहेंगे कि अमर्यादित असल में राम को मानने वाले लोग भी राम को इसलिए मानते हैं कि वो मर्यादा में है और जिन जिन के चित्त मर्यादा में जीते हैं के लिए राम अनुकूल पड़ेंगे लेकिन मैं कह ही रहा हूं कि मर्यादा का मतलब सीमा होता है सीमा के बाहर भी चीजों का होना है सीमा के बाहर भी सत्य है इसलिए पूर्ण सत्य को तो अमर्याद ही घेर सकेगा पूर्ण सत्य को मर्यादित नहीं घेर सकता पूर्ण सब्त को तो कृष्ण ही घेर सकेंगे राम नहीं घेर सकते और ऐसा नहीं है कि आपकी परंपरा ने वेद नहीं किया आपकी परंपरा भी राम को कभी पूर्ण अवतार नहीं कहती है कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहती है आपकी परंपरा भी फर्क निश्चित करती हनुमान और मीरा के बाबत कभी आपकी परंपरा ने तुलना भी की है यह भी मुझे पता नहीं है तुलना भी नहीं की है राम और कृष्ण के बाबत तो तुलना आपकी परंपरा में है और उसमें कृष्ण पूर्ण अवतार है और यह भी साफ है कि राम को मानने वाला कृष्ण को नहीं मान सकता है कान भी बंद कर लिए हैं उसने कि कृष्ण का नाम न ना पड़ जाए और कृष्ण को मानने वाला राम को कुछ भी नहीं समझ पाया है स्वाभाविक है लेकिन तथ्य की बात कहूं क्योंकि मैं तो किसी को मानने वाला नहीं मुझे जैसा दिखाई पड़ता वो मैं कहता हूं मैं किसी का मानने वाला नहीं मैं ना कृष्ण का मानने वाला हूं ना राम का मानने वाला मुझे तो जो दिखाई पड़ता है वो यह है कि राम का एक व्यक्तित्व साफ सुथरा निखरा उतना निखरा और साफ सुथरा व्यक्तित्व कृष्ण का नहीं हो नहीं सकता वही उसकी गहराई है राम ने एक बड़े जंगल का एक छोटा सा हिस्सा काट कूट के साफ सुथरा कर लिया है वहां से वृक्ष हटा दिए हैं लताएं हटा दिए हैं घास काट दिया पत्थर हटा दिए है वो जगह बड़ी साफ सुथरी बैठने योग हो गई है लेकिन वो विराट जंगल भी है जो उस जगह को चारों तरफ से घेरे हुए हैं अस्तित्व उसका भी है डीएच लॉरेंस निरंतर कहा करता था कि कब हम आदमी को जंगल की तरह देखेंगे अभी तक हमने आदमी को बगिया की तरह देखा है राम एक बगिया है कृष्ण एक विराट जंगल जिसमें कोई व्यवस्था नहीं जिसमें क्यारियां कटी हुई और साफ सुथरी नहीं जिसमें रास्ते बने हुए नहीं है पगडंडियां तय नहीं जिसमें बैंकर जंतु भी है हमलावर शेर भी है सिंह भी है अंधेरा भी है चोर डाकू भी हो सकते हैं जीवन को खतरा भी हो सकता है कृष्ण का व्यक्तित्व तो एक विराट जंगल की भांति है अनियोजित अनप्लांट जैसा है वैसा है राम का व्यक्तित्व तो एक छोटी सी बगिया की तरह किचन गार्डन की तरह जो आपने अपने घर के बगल में लगा रखा है सब साफ सुथरा है कोई खतरा नहीं है कोई जंगली जानवर नहीं है मैं नहीं कहता कि आप किचन गार्डन ना लगाएं। इतना ही कहता हूं कि किचन गार्डन किचन गार्डन है जंगल जंगल है और कभी जब किचन गार्डन से उब जाएंगे तो पाएंगे कि जंगल में ही असली राज है वो हमारा लगाया हुआ नहीं तो आपकी परंपरा ने राम और कृष्ण में तो तुलना कर ली लेकिन मीरा और हनुमान में नहीं की मीरा और हनुमान में करने का बहुत कारण भी नहीं है लेकिन कल बात उठी इसलिए मैंने कहा मैंने कहा कि हनुमान जब राम ही किचन गार्डन है तो हनुमान को कहा रखिएगा एक गमला ही रह जाएंगे <laughs> राम को मैं हाँ, जब मैं राम को कहूंगा कि एक छोटी सी बगिया है बंगले के बाहर लगा हुआ बंगले, बंगले के बाहर बगिया होनी चाहिए <laughs> और बंगले के बाहर जंगल नहीं लगाया जा सकता वो भी मुझे भलीभांति ज्ञात है लेकिन फिर भी बगिया बगिया है जंगल जंगल है और कभी कभी जब बगिया सूख जाते हैं तो जंगल की तरफ जाना पड़ता है और एक दिन उब जाना चाहिए बगिया से वो भी जरूरी है तो हनुमान को कहां रखिएगा हनुमान तो फिर एक गमला रह जाते बहुत साफ सुथरे कई बार राम से भी ज्यादा साफ सुथरे क्योंकि और छोटी जगह घेरते हैं इसलिए और साफ सुथरे हो सकते।, नर्तन सकते हैं नर्तन कर सकते हैं नर्तन कर सकते हैं बंगले का बगीचे पर जब हवा बहती है तो उसके पौधे भी नाचते हैं और गमले में लगा पौधे पर भी जब हवा बहती है तो वो भी डोलता है लेकिन जंगल में तांडव चलता है उसकी बात ही और हम उससे भी तो घबराते वो, वो नर्तन विराट है हमारे कंट्रोल के बाहर है ये नर्तन हमारे भीतर है हनुमान नर्तन करते हैं लेकिन राम की आज्ञा मान लेंगे मीरा नर्तन करती है और कृष्ण भी अगर रोके तो नहीं रुकेगी फर्क बड़े बुनियादी है कृष्ण मीरा को भी डांट डपट देगी हनुमान ना डांट डपट सकेंगे मीरा कृष्ण को भी कह देगी बैठो एक तरफ हटो रास्ते से नाच चलने दो बीच में मत आओ वो हनुमान ना कर सकेंगे हनुमान एक आज्ञाकारी व्यक्तित्व है एक डिसिप्लिन आदमी है दुनिया में डिसिप्लिन की जरूरत है बिल्कुल है अनुशासन की जरूरत है लेकिन जीवन में जो भी विराट है जो भी गहन गंभीर है वो सब अनुशासन मुक्त है वो जीवन में जो भी सुंदर है सत्य है शिव है वह बिना किसी अनुशासन के अचानक फूट पड़ता है तो, तो मुझे तो जैसा दिखाई पड़ा वो मैंने कहा है ऐसे हनुमान है ऐसी मीरा है मेरे देखे में चुनाव मेरा मीरा का है आपसे नहीं कहता और भिन्नता कहता हूं हीनता और श्रेष्ठता क्या है वो हर एक व्यक्ति अपनी तय करेगा अपने से ही तय होगी वो किसी को हनुमान श्रेष्ठ दिखाई पड़ सकते हैं उससे वो सिर्फ इतनी ही खबर देगा कि उसकी श्रेष्ठता का मापदंड क्या है और जब मैं कहता हूँ कि मीरा कहीं श्रेष्ठ दिखाई पड़ती तो उसका कुल मतलब इतना है कि मेरी श्रेष्ठता का अर्थ क्या है इसमें हनुमान और मीरा गोण हैं? खूटियों की तरह हैं? मैं अपने को उन पर टांगता हूँ जॉन बल्लाशो ने अपनी प्रियतमा को एक पत्र में लिखा कि तीन पाने में तीन पृष्ठ में पत्र नहीं लिख पाता इसलिए दस पृष्ठ में लिखता हूँ तो ये सवाल लंबा है मगर मतलब संक्षिप्त ने उत्तर चाहिए श्री कृष्ण की गो भक्ति को आप किस दृष्टि ऐसी देखते हैं उत्क्रांति की प्रक्रिया में डार्विन के वानर को मनुष्य देह का पुरोगामी मानने को राजी हो और आत्मा के विकास में गो माता की योनि को पुरोगामी बताते हो तो स्पष्ट नहीं होता कि समस्त मृग जाति में गाय ही आत्मा के साथ क्या ताल्लुक रखती है कृष्ण तो अभी पाँच साढ़े पाँच साल हजार पुरानी व्यक्ति है और गो भक्ति का उल्लेख कृष्ण पर्व पूर्व की प्री कृष्ण की बात है ऋग्वेद संहिता के विष्णु सूप्त में त्रिनी पदा विचक्र में विष्णु गोपा अजाध्य इस मंत्र में विष्णु को भी किससे भी न बच जाए ऐसा गोद कहा गया है गोदास के साथ खड़े कृष्ण की नील बबू प्रतिमा जो दक्षिण भारत की है पैरिस के गिमेट म्यूजियम में भी है और एनकाउंटर में मैगजीन में मार्गरेट योर सेंटर में द लीजेंड ऑफ कृष्णा नामक लेख लिखा उसमें उसने लिखा कि व्हाट इंडिया हैज एडिक टू द वास्ट कॉस्मिक पेस्टोरल ऑफ लव विच हेज हॉन्टेड ह्यूमन इमेजिनेशन फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम इज हर प्रोफाउंड सेंस ऑफ दन इन मैनी The pulsation of a joy with plants, animals, God and men. Both blood and men. द पल्सेशन ऑफ अथ परिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द होलीस टू हिंदर ऑफ लव जैसे आपके आप हथियार बिगर्स ऑफ डेन भागवत में गाय के पाँव कटते ही दुर्दशा के आरम्भ के संकेत मिलते हैं इतिहास में मुसलमान बादशाह भी कभी कभी, कभी कोविड बंदी फरमाता है उन्नीस सौ सत्तावन की क्रांति में भी हिंदू पुलिस की बंदूक में लगते टूटे में गाय की चरबिनी विस्फोट का मामला पैदा किया था ये सब आविष्कार और अभिव्यक्ति के पीछे भारत की गणित कृषि संस्कृति के बीज ही पड़े क्या और आप गोवत के पक्ष में हो या विरोध में रामावतार में गो मास जाता था कृष्णावतार में क्या था ये सब मुझे लगातार <laughs> डार्विन ने जब सबसे पहले ये बात कही कि आदमी के शरीर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बंदरों की ही किसी जाति की श्रृंखला की आगे की कड़ी है तो स्वीकार करना बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि जो आदमी परमात्मा को अपना पिता मानता रहा हो वो आदमी अचानक बंदर को अपना पिता मानने को राजी हो जाए ये कठिन था एकदम परमात्मा की जगह बंदर बैठ जाए अहंकार तो को बड़ी गहरी चोट थी लेकिन कोई रास्ता ना था डार्विन जो कह रहा था प्रबल प्रमाण थे डार्विन जो कह रहा था उसके लिए समस्त समस्त वैज्ञानिक साधन सहारा दे रहे थे इसलिए विरोध तो बहुत हुआ लेकिन धीरे धीरे स्वीकार कर लेना पड़ा इसके किस कोई रास्ता नहीं था बंदर के शरीर और आदमी के शरीर में इतनी निकटता बंदर की बुद्धि और आदमी की बुद्धि में भी इतनी ही निकटता है बंदर के जीने और होने के ढंग और आदमी के जीने और होने के ढंग में भी इतनी निकटता है कि ये इनकार करना मुश्किल है कि आदमी किसी ना किसी रूप में बंदर की कड़ियों से जुड़ा हुआ है आज भी हम जब रास्ते पर चलते हैं तो हमारे बाएं पैर के साथ दाया हाथ हिलता है जरूरत नहीं है आप कोई लोकोमोशन के लिए कोई जरूरत नहीं आप दोनों हाथ बिल्कुल रोक के चलें तो भी चल सकते हैं दोनों हाथ कट जाते हैं तो भी आदमी इतनी गति से चलता है लेकिन बाएं पैर के साथ दाएं हाथ का हिलना डार्विन कहेगा बंदर जब चारों हाथ पैर से चलता था तब की आदत थे वो छूटती नहीं तो अभी भी आप जब चलते हैं तो बस उल्टे हाथ के साथ उल्टा पैर जुड़ जाता है वो चार हाथ पैर से कभी ना कभी मनुष्य जाति का कोई पूर्व चलता रहा है अन्यथा इसका कोई कारण नहीं है जहां बंदर की पूछ है वहां वो अभी खाली जगह हमारे पास है सबके पास जहां पूछ होनी चाहिए थी लेकिन अब है नहीं वो हड्डी जहां पूछ जुड़ी होनी चाहिए थी वो लिंकेज हमारे शरीर में है पूछ तो नहीं है लेकिन वो लिंकेज है वो खबर देती है कि कभी पूछ रही होगी इस लिहाज से हनुमान बड़े कीमती आदमी है डार्विन को कुछ पता नहीं था हनुमान का नहीं तो बड़ा प्रसन्न होता अगर उसको हनुमान का पता चलता तो वो बड़ा प्रसन्न होता क्योंकि हनुमान का बंदर होना ऐसा मालूम पड़ता है कि हनुमान उस बीच कड़ी के आदमी होंगे जब वो पूरे बंदर भी नहीं रह गए थे पूरे आदमी भी नहीं हो गए थे कहीं लिंकेज बीच की होनी चाहिए हाँ ट्रांसिटरी पीरियड के आदमी होने चाहिए क्योंकि बंदर एकदम से आदमी नहीं हो गए होंगे लाखों साल तक बंदर आदमी होते रहे होंगे कुछ चीजें गिरती गई होंगी कुछ बढ़ती गई होंगी लाखों साल में ऐसा हुआ होगा कि कड़ी टूट गई कुछ बंदर बंदर रह गए कुछ आदमी हो गए और बीच का हिस्सा गिर गया वो जो बीच का हिस्सा गिर गया हनुमान उसी के कहीं ना कहीं प्रतीक है वो जो बीच का हिस्सा अब उपलब्ध नहीं है उसको खोजा जा रहा है बहुत और सारी जमीन पर हजार तरह की लाख तरह की खोजें चलती हैं कि हम उस बीच की कड़ी की हड्डियों को खोज जो आदमी और बंदर के बीच में रही होगी हनुमान की हड्डियां कहीं मिल जाए तो काम आ सकती डार्विन ने जब यह कहा तो कठिन हुआ था लेकिन धीरे धीरे स्वीकृत हुआ क्योंकि प्रमाण प्रबल थे और पक्ष में थे मैं एक दूसरी बात भी कहता हूं और वो मैं ये कहता हूं कि आदमी के शरीर जहां तक विकास है आदमी का शरीर बंदर के विकास की अगली कड़ी है लेकिन जहां तक आदमी की आत्मा का संबंध है वहां तक आदमी की आत्मा गाय की आत्मा की अगली कड़ी है आदमी के पास आत्मा की जो यात्रा है वो तो गाय से होकर आई है और शरीर की जो यात्रा है वो बंदर से होकर आई है निश्चित ही जैसे प्रमाण डार्मिन बंदर से होने के लिए जुटा सका ठीक वैसे प्रमाण इस बात के लिए नहीं जुटाया जा सकते लेकिन दूसरे तरह के प्रमाण जुटाए जा सकते हैं गाय को मां कहने का कारण सिर्फ कृषि करने वाला देश नहीं है क्योंकि बैल को हमने पिता नहीं कहा गाय को मां कहने का कारण सिर्फ गाय की कृषि प्रधान देश की उपाधेयता और उपयोगिता मात्र नहीं अगर यह सिर्फ उपाधेयता होती तो उपाधेय चीजों को हम मानी बना लेते कोई कारण नहीं है रेलगाड़ी को कोई मान ही कहता बहुत उपाधेय और रेलगाड़ी के बिना एक क्षण नहीं चला जा सकता हवाई जहाज को कोई मान ही बना लेता बहुत उपाधेय दुनिया में उपाध्याय उपाधेय चीजों को किस कौम ने कब मां कहा है विचारणी है वो ये है कि उपादेय चीजें तो सभी के लिए कुछ ना कुछ रही जिनकी यूटिलिटी रही है लेकिन जिस चीज की यूटिलिटी हो उसको मां कहने का क्या संबंध है यूटिलिटी हो तो ठीक है मां कहने का कोई वास्ता नहीं है मां कहने के वास्ते के पीछे कोई और कारण है वो कारण मेरे अपने अनुभव में जैसे बंदर पिता है डार्विन के हिसाब से वैसे गाय मां है ये किन आधारों पर मैं कहता हूं इसके सारे आधार साइकिक रिसर्च के ही आधार हो सकते हैं मनस की और जाति स्मरण के आधार हो सकते हैं हजारों योगियों ने निरंतर इस पर प्रयोग करके अनुभव किया कि वो जितने पीछे लौटते हैं जब तक याद आती तब तक मनुष्य के जन्म होते हैं लेकिन मनुष्यों के जन्मों के पीछे जो स्मरण आना शुरू होता है वो गाय का जन्म शुरू हो जाता है अगर आप अपने पिछले जन्मों की स्मृति में उतरेंगे तो बहुत से जन्म तो मनुष्य के होंगे सबके कुछ के कम कुछ के ज्यादा लेकिन जिस जगह से मनुष्य का जन्म समाप्त होगा उसके पहले गाय का जन्म शुरू हो जाए जाति स्मरण के परिणामों का फल है जिन लोगों ने जाति स्मरण पर प्रयोग किए अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को खोजबीन की उन्होंने पाया कि आदमी की स्मृतियों के बाद जो पहली पर्थ मिलती है वो परत गाय की स्मृति की है। इस गाय की स्मृति के आधार पर गाय को मां कहा गया ऐसे भी अगर हम सारे पशु जगत में खोजने जाएं, तो गाय के पास जैसी आत्मा दिखाई पड़ती है वैसे किसी दूसरे पशु के पास दिखाई नहीं पड़ती अगर हम गाय की आंख में झांके तो जैसी मानवीयता गाय की आंख में झलकती है वैसी मानवीयता किसी दूसरे पशु की आंख में नहीं झलकती जैसी सरलता जैसी विनम्रता गाय में दिखाई पड़ती है वैसे किसी पशु में नहीं दिखाई पड़ती आत्मिक दृष्टि से गाय विकसिततम मालूम पड़ती है समस्त पशु जगत में उसकी आत्मिक गुणवत्ता साफ स्पष्ट रूप से सर्वाधिक विकसित मालूम पड़ती है उसका यह जो विकसित होना है यह भी प्रमाण बन सकता है ख्याल दे सकता है कि अगला चरण गाय का जो होगा वो आत्मिक छलांग का होगा बंदर की अगर हम शारीरिक बेचैनी समझें तो हमें ख्याल में आ सकता है कि ये जल्दी अपने शरीर के बाहर छलांग लगाएगा ये रुक नहीं सकता ये इसी शरीर से राजी नहीं हो सकता बंदर राजी ही नहीं है किसी चीज से वो पूरे वक्त बेचैन और चंचल और परेशान आपने ध्यान किया जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखों में गाय का भाव होता है और शरीर में बंदर की व्यवस्था होती है। छोटे बच्चे को देखें तो शरीर तो उसके पास बिल्कुल निपट बंदर का होता है लेकिन आंख में झाके तो गाय की आंख होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि गाय को मां कहने का कारण है ये सिर्फ कृषि प्रधान होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ इसके साइकिक इसके बहुत मानसिक खोजों का कारण है अब दुनिया में जब साइकिक रिसर्च बढ़ती चली जाती तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत देर लगेगी कि इस देश की इस खोज को समर्थन विज्ञान से मिल जाए बहुत देर नहीं लगेगी समर्थन मिल जाएगा कठिनाई क्या होती है अगर हम हिंदुओं के अवतार देखें तो हमें ख्याल में आ सकता है हिंदुओं का अवतार मछली से शुरू होता है और बुद्ध तक चला जाता है पहले यह बात बड़ी मुश्किल की थी कि मछली का अवतार मत्स्य अवतार पागल तो नहीं है आप लेकिन अब जब विज्ञान और जीव शास्त्र कहता है कि जीवन का पहला अस्तित्व मछली से शुरू हुआ तब हमें बड़ी मुश्किल पड़ जाती है अब आज मजाक नहीं उड़ा सकते इस बात का आज इस बात का मजाक उड़ाना मुश्किल हो गया क्योंकि विज्ञान कहने लगा और विज्ञान की कुछ ऐसी छाप है हमारे मन पर कि फिर हम मजाक नहीं उड़ाते विज्ञान कहता है कि मछली ही शायद पहला जीवन का विकसित रूप है फिर मछली से ही सारा विकास हुआ मछली इस देश ने पहला अवतार माना है अवतार का कुल मतलब होता है चेतना का अवतरण शायद मछली पर जीवन चेतना पहली बार उतरी इसलिए मछली को अवतार कहने में बुराई नहीं यह भाषा धर्म की है और जब विज्ञान कहता है कि मछली पहला जीवन मालूम पड़ती है तब भाषा उसके पास विज्ञान की हो जाती हमारे पास एक अवतार और भी अद्भुत है नरसिंह अवतार जो आधा पशु और आधा मनुष्य का अवतार जब डार्विन कहता है कि बीच में कड़िया रही होंगी जो आधी पशुता की और आधी मनुष्यता की रही होंगी, तब हमें कठिनाई नहीं होती लेकिन नरसिंह अवतार को पकड़ने में कठिनाई होती वो भाषा धर्म की है लेकिन उसके पीछे गहन अंतर समाविष्ट है गाय माह है उसी अर्थों में जिस अर्थों में बंदर पिता है और डार्विन ने फिक्र की शरीर की क्योंकि पश्चिम शरीर की चिंता में संलग्न है इस देश ने फिक्र की आत्मा की क्योंकि यह देश आत्मा की चिंता में संलग्न है इस देश को इसकी बहुत फिक्र नहीं रही कि शरीर कहां से आता है कहीं से भी आता हो लेकिन आत्मा कहां से आती है यह हम जरूर जानना चाहते रहे इसलिए हमारी एम्फेसिस शरीर के विकास पर न होकर आत्मा के विकास पर गई ये दूसरी बात पूछी है गौ वध के संबंध में मेरा क्या ख्याल है मैं किसी वध के पक्ष में नहीं हूं तो गौवध के पक्ष में होने की तो बात ही नहीं उठती लेकिन मैं पक्ष में हूं या नहीं इस वध रुकेगा नहीं परिस्थितियां गौवध कराती ही रहेंगी मैं मांसाहार के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मांसाहार के पक्ष में हूं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियां ऐसी हैं कि मांसाहार जारी रहेगा जारी इसलिए रहेगा कि आज भी हम इस स्थिति में नहीं हो पाए कि शाकाहारी भोजन सारे जगत को दे सके सारा जगत तो बहुत दूर है अगर एक मुल्क भी पूरा शाकाहारी होने का निर्णय कर ले तो मर जाएगा शाकाहारी होने के लिए जो सारी व्यवस्था हमें जुटानी चाहिए वो हम जुटा नहीं पाए इसलिए मांसाहार मजबूरी की तरह जारी रहेगा नेसेसरी ईविल की तरह गौवध भी जारी रहेगा नेसेसरी ईविल की तरह और बड़े मजे की बात ये है जो लोग गौवध बंद हो इसके लिए आतुर है। वो आतवध से जो मिलता है लोगों को उसको देने के लिए उनकी कोई चेष्टा नहीं गौवध किसी दिन बंद हो सकेगा हो सकता है और मैं मानता हूं कि वो गोवध भी बंद उनकी वजह से होगा जो गोवंध बंद करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं ये गोवध बंद करने वाले लोगों की वजह से बंद नहीं होने वाला क्योंकि बंद करने की वो कोई व्यवस्था नहीं जुटा पाते बस सिर्फ नारेबाजी या कानून या नियम इनसे कुछ होने वाला नहीं आज भी जमीन पर सर्वाधिक गायें हमारे पास और सबसे कमजोर और सबसे मरी हुई जिनके पास बहुत कम गायें हैं और जो बहुत गोवध करते हैं उनके पास बड़ी स्वस्थ बड़ी जीवंत गायें, एक एक गाय भी चालीस किलो दूध दे सके हमारी गाय आधा किलो भी दे तो भी बड़ी कृपा है इन अस्थि को हम जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं इनको जिंदा रखने की कोशिश इंडायरेक्ट ही हो सकती है वो भोजन के अतिरिक्त साधन इकट्ठे करने जरूरी हैं। अभी तक भी शाकाहारी ठीक से मांसाहारी के योग्य भोजन का उत्तर नहीं दे पाए उनकी बात सही है उनका तर्क उचित है ये बड़े मजे की बात है कि गाय भी गैर मांसाहारी है और बंदर भी गैर मांसाहारी है शरीर भी आदमी का जहां से आया है वो गैर मांसाहारी प्राणी से आया है और आत्मा भी जहां से आई है वो भी गैर मांसाहारी प्राणी से आई है छोटी मोटी चींटियां वगैरह को बंदर कभी खा जाए बात अलग ऐसे मांसाहारी नहीं गाय तो मांसाहारी है ही नहीं मजबूरी में मांस खा जाए बात अलग खिला दे कोई बात अलग ये दोनों यात्रा पथ गैर मांसाहारी है और आदमी मांसाहारी क्यों हो गया आदमी के शरीर की पूरी व्यवस्था गैर मांसाहारी उसके पेट की अस्थियों का ढांचा गैर मांसाहारी का है उसके चित्र के सोचने का ढंग गैर मांसाहारी लेकिन आदमी मांसाहारी क्यों है मांसाहारी आदमी की मजबूरी है मांसाहारी होना अभी तक शाकाहार का हम पूरा भोजन नहीं जुटा पाए इसलिए मेरी अपनी समझ में गौवत जारी रहेगा जारी नहीं रहना चाहिए जारी रखना पड़ेगा जारी नहीं रखना चाहिए और सिर्फ उसी दिन रुक सकेगा जिस दिन हम सिंथेटिक फूड पर आदमी को ले जाने के लिए राजी हो जाए उसके पहले नहीं रुक सकता है जिस दिन हम भोजन के मामले में वैज्ञानिक भोजन पर आदमी को ले जाएं, उस दिन रुक सकेगा इसलिए मेरी चेष्टा गौबध बंद हो या ना हो इसमें जरा भी नहीं है ये सब बिल्कुल फिजूल बातें हैं जिनको चला के हम समय खराब करते हैं और कुछ होता नहीं हो सकता नहीं मेरी चिंता इसमें है कि आदमी को हम ऐसा भोजन दे सके जो उसे मांसाहार से मुक्त कर सके सिंथेटिक फूड के बिना पृथ्वी पर कोई रास्ता नहीं है अब जमीन से पैदा हुआ भोजन काम नहीं कर सकेगा अब तो हमें फैक्ट्री में बनाई गई गोली भोजन के लिए उपयोग में लानी पड़ेगी साढ़े तीन अरब और चार अरब के बीच संख्या डोलने लगी मनुष्य की इस संख्या के लिए भोजन का कोई उपाय नहीं और ये संख्या रोज बढ़ती जाएगी हमारे सब उपाय के बावजूद बढ़ती जाएगी और गौवध तो बहुत दूर की बात है हो सकता है तीस चालीस साल के भीतर हमें आंदोलन शुरू करना पड़े कि नरबध किया जाए आदमी को खाया जाए जैसे आज हम एक आदमी मरता है तो उससे कहते हैं अपनी आंख डोनेट कर दो हम मरते हुए आदमी से कहेंगे अपना मांस डोनेट कर जाओ इस पर कोई उपाय नहीं रह जाएगा संख्या इतनी तीव्र होगी तो इसके इसका कोई उपाय नहीं रह जाएगा और जो आदमी अपना मांस डोनेट कर जाएगा उसकी हम इज्जत करेंगे जैसे अभी आंख वाले की करते हैं तो कह जाएगा कि मरने के पहले तो मुझे काट पीट के खा लेना बहुत जल्दी वो वक्त आ जाएगा कि जो कौमें लोगों को जलाती हैं लाशों को वो अनुचित और अन्यायपूर्ण मालूम होने लगेगा और ऐसा कोई आज ही हो गया ऐसा नहीं मनुष्य को खाने वाली जातियां थी जिनके पास कुछ और खाने को ना था वो मनुष्य को खाती रही यहां मनुष्य को खाने की स्थिति करीब आई जाती है वहां हम आंदोलन चलाए जाते हैं गौवध को रोकने का यह नहीं चलेगा इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है लेकिन गौवध रुक सकता है सभी वध रुक सकता है हमें भोजन के संबंध में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है गोवध के मैं पक्ष में नहीं हूं लेकिन गोवध विरोधियों के भी पक्ष में नहीं हूं गोवध विरोधी निपट नासमझी की बातें करते हैं उनके पास कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है जिससे कि गोवध रुक सके रुक तो जाना चाहिए गौ आखरी जानवर होना चाहिए जो मारा जाए वो विकास की पशुओं में आखिरी मनुष्य के पहले की कड़ी है उस पर दया होनी जरूरी है उससे हमारे बहुत आंतरिक संबंध है उनका ध्यान रखना जरूरी है लेकिन ध्यान तब तक ही रखा जा सकता है जब सुविधा हो सके अनथा नहीं रखा जा सकता छोटी सी कहानी मैं कहू परसों ही रास्ते में मैं कह रहा एक पादरी एक चर्च में व्याख्यान करने को गया है कोई तीन चार मील का फासला है और पहाड़ी रास्ता है ऊंचा नीचा रास्ता है बूढ़ा पादरी है। उसने गांव के अपने एक तांगे वाले को कहा कि मुझे वहां तक पहुंचा दो जो तुम पैसे लो ले लेना उस तांगे वाले ने कहा कि ठीक है पैसे तो ठीक है लेकिन मेरा बूढ़ा घोड़ा है गफ्फार उसका जरा ध्यान रखना पड़ेगा तो उसने कही तो ठीक ही है तुम जितनी दया घोड़े पर करते हो उससे कम मैं नहीं करता घोड़े का ध्यान रखा जाए फिर यात्रा शुरू हुई कोई आधा मील बीतने के बाद ही चढ़ाई शुरू हुई तो उस तांगे वाले ने कहा आप कृपा करके आप नीचे उतर जाए घोड़ा बूढ़ा है और ध्यान रखना जरूरी पादरी नीचे उतर गया फिर ऐसा ही चलता रहा घाट आता पादरी को नीचे उतरना पड़ता कभी कभी घाट और ज्यादा आ जाता तो तांगे वाले को भी नीचे उतरना पड़ता चार मील के रास्ते पर मुश्किल से एक मील पादरी तांगे में बैठा तीन मील नीचे चला और जो असली जहां तांगे की जरूरत थी वहां पैदल चलाओ जहां तांगे की जरूरत नहीं था वहां तांगे में बैठा जब वे चर्च के पास पहुंच गए और तांगे वाले को पादरी ने पैसे चुकाए तो उसने कहा कि पैसे तो तुम लो लेकिन एक सवाल का जवाब देते जाओ मैं तो यहां भाषण देने आया समझ में आता है तुम पैसा कमाने आए वो भी समझ में आता गफ्फार को किस लिए लाए हम दोनों आते तो भी आसान पड़ता इस बेचारे गफ्फार को किस लिए लाए जीवन आवश्यकताओं में जिया जाता है सिद्धांतों में नहीं आदमी मरने के करीब है गाय नहीं बचाई जा सकती गाय बचाई जा सकती है आदमी इतने इफ्लुएंस में हो जाए कि गाय को बचाना अफर्ड कर सके फिर गाय भी बचाई जा सकती है फिर और जानवर भी बचाए जा सकते हैं क्योंकि गाय अगर एक कड़ी पीछे है तो दूसरे जानवर थोड़ी और कड़ी पीछे मछली भी मां तो है जरा रिश्ता दूर का है और तो कुछ बात नहीं अगर गाय मां है तो मछली मां क्यों नहीं जरा रिश्ता दूर का है बस इतना ही फर्क है लेकिन जैसे जैसे आदमी समृद्ध होता चला जाए सुविधा जुटाता जाए वो गाय को ही क्यों बचाएगा वो मछली को भी बचाएगा बचाने की दृष्टि तो साफ होनी चाहिए लेकिन बचाने का आग्रह सुविधाएं न हो तो मूर्तापूर्ण हो जाता है अब ध्यान के लिए बैठे फिर कल कल पूछ देर हो जाएगी